श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पंचानबे दो अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण का कांचन त्याग श्री रामकृष्ण मारवाड़ी से त्यागियों के नियम बड़े कठिन हैं कामने और कांचन का संसर्ग लेश मात्र भी न रहना चाहिए रुपया अपने हाथ से तो छूना ही न चाहिए परंतु दूसरे के पास रखने की भी कोई व्यवस्था नहीं रहनी चाहिए लक्ष्मीनारायण मारवाड़ी था वेदांतवादी भी था प्रायः यहाँ आया करता था मेरा बिस्तरा मेला देखकर उसने कहा मैं आपके नाम दस हजार रुपया लिख दूंगा उसके ब्याज से आपकी सेवा होती रहेगी उसने यह बात कही नहीं कि मैं जैसे लाठी की चोट खाकर बेहोश हो गया होश आने पर उससे कहा तुम्हें अगर ऐसी बातें करनी हो तो यहाँ फिर कभी न आना मुझमें रुपया छूने की शक्ति ही नहीं है और न मैं रुपया पास ही रख सकता हूँ उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी उसने कहा तो अब भी आपके लिए त्याज्य और ग्राह्य है तो आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ मैंने कहा नहीं भाई इतना ज्ञान मुझे नहीं हुआ सब हंसते हैं लक्ष्मी नारायण ने तब वधन धन हृदय के हाथ में देना चाहा। मैंने कहा तो मुझे कहना होगा इसे दे उसे दे अगर उसने न दिया तो क्रोध का आना अनिवार्य होगा रुपयों का पास रहना ही बुरा है ये सब बातें ना होंगी आईने के पास अगर कोई वस्तु रखी हुई हो तो क्या उसका प्रतिबिंब न पड़ेगा मारवाड़ी भक्त महाराज क्या गंगा में शरीर त्याग होने पर मुक्ति होती है श्री कृष्ण, ज्ञान होने ही से मुक्ति होती है चाहे जहाँ रहो चाहे महाकलुषित स्थान में प्राण निकले और चाहे गंगा तट ही हो ज्ञाने की मुक्ति अवश्य होगी परंतु हाँ अज्ञानी के लिए गंगा तट ठीक है मारवाड़ी भक्त महाराज काशी में मुक्ति कैसे होती है श्री रामकृष्ण काशी में मृत्यु होने पर शिव के दर्शन होते हैं शिव प्रकट होकर कहते हैं मेरा यह साकार रूप मायिक है मैं भक्तों के लिए वह धारण करता हूं यह देख मैं अखंड सच्चिदानंद में लीन होता हूं यह कहकर वह अंतर ध्यान हो जाता है पुराण के मत चांडाल को भी अगर भक्ति हो तो उसकी भी मुक्ति होगी इस मत के अनुसार नाम लेने से ही काम होता है योग तंत्र मंत्र इनकी कोई आवश्यकता नहीं है वेद का मत अलग है ब्राह्मण हुए बिना मुक्ति नहीं होती और मंत्रों का यथार्थ उच्चारण अगर नहीं होता तो पूजा का ग्रहण ही नहीं होता याग्ञ यज्ञ मंत्र तंत्र इन सब का अनुष्ठान यथाविधि करना चाहिए कलिकाल में वेदोक्त कर्मों के करने का समय कहाँ है इसीलिए कली में नारदीय भक्ति चाहिए कर्मयोग बड़ा कठिन है निष्काम कर्म अगर न कर सके तो वह बंधन का ही कारण होता है इस पर आजकल प्राण अन्नगत हो रहे हैं अतएव विधिवत सब कर्मों के करने का समय नहीं रहा दशमूल पाचन अगर रोगी को खिलाया जाता है तो इधर उसके प्राण ही नहीं रहते अतएव चाहिए फीवर मिक्सचर नारदी भक्ति है उनके नाम और गुणों का कीर्तन करना काली काल के लिए कर्म योग ठीक नहीं भक्ति योग ही ठीक है संसार में कर्मों का भोग जितने दिनों के लिए है उतने दिन तक भोग करो परंतु भक्ति और अनुराग चाहिए उनके नाम और गुणों का कीर्तन करने पर कर्मों का क्षय हो जाता है सदा ही कर्म नहीं करते रहना पड़ता उन पर जितनी ही शुद्धा भक्ति और प्रीति होगी कर्म उतने ही घटते जाएंगे उन्हें प्राप्त करने पर कर्मों का त्याग हो जाता है गृहस्थ की बहू को जब गर्भ होता है तो उसकी सास उसका काम घटा देती है लड़का होने पर उसे काम नहीं करना पड़ता दक्षिणेश्वर मोजे से कुछ लड़के आए उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया वे लोग आसन ग्रहण करके श्री रामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं दिन के चार बजे होंगे एक लड़का महाराज ज्ञान किसे कहते हैं श्री रामकृष्ण ईश्वर सत है और सब असत इसके जानने का नाम ज्ञान है जो सत है उनका एक और नाम ब्रह्म है एक दूसरा नाम है काल इसीलिए लोग कहा करते हैं अरे भाई काल में कितने आए और कितने चले गए काली वे हैं जो काल के साथ रमण करती है आद्या शक्ति वे ही हैं काल और काली ब्रह्म और शक्ति अभेद है संसार अनित्य है वे नित्य हैं संसार इंद्रजाल है बाजीगर ही सत्य है उसका खेल अनित्य है लड़का संसार अगर माया है इंद्रजाल है तो यह दूर क्यों नहीं होता श्री रामकृष्ण संस्कार दोषों के कारण यह माया नहीं जाती कितने ही जन्मों तक इस माया के संसार रहने के कारण यह सच जान पड़ती है संस्कार में कितनी शक्ति है सुनो एक राजा का लड़का पिछले जन्म में धोबी के घर पैदा हुआ था राजा का लड़का होकर जब वह खेल रहा था तब उसने साथियों से उसने कहा ये सब खेल रहने दो मैं पेट के बल लेटता हूं, तुम लोग मेरी पीठ पर कपड़े पटको यहाँ बहुत से लड़के आते हैं परंतु कोई कोई ईश्वर के लिए व्याकुल हैं वे अवश्य ही संस्कार लेकर आए हैं वे सब लड़के विवाह की बात पर रो देते हैं स्वयं विवाह की बात तो सोचते ही नहीं निरंजन बचपन से ही कहता है मैं विवाह न करूँगा बहुत दिन हो गए बीस वर्ष से अधिक यहाँ वराहनगर से दो लड़के आते थे एक का नाम था गोविंद पाल दूसरे का गोपाल सेन उनका मन बचपन से ही ईश्वर पर था विवाह की बात होने पर डर से सिकुड़ जाते थे गोपाल को भाव समाधि होती थी विषय मनुष्यों को देख वह दब जाता था जैसे बिल्ली को देख कर चूहे जब ठाकुरों टैगोर के लड़के इस बगीचे में घूमने के लिए आए गए हुए थे तब उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था इसलिए कि कहीं उनसे बातचीत न करनी पड़े पंचवटी के नीचे गोपाल को भावावेश हो गया था उसी अवस्था में मेरे पैरों पर हाथ रखकर उसने कहा अब मुझे जाने दीजिए अब इस संसार में मुझसे रहा नहीं जाता आपको अभी बहुत देर है मुझे जाने दीजिए मैंने भी भावावस्था में कहा तुम्हें फिर आना होगा उसने कहा अच्छा फिर आऊँगा फिर दिन कुछ दिन बाद गोविंद आकर मिला मैंने पूछा गोपाल कहाँ है उसने कहा गोपाल चला गया उसका निधन हो गया दूसरे लड़के देखो किस चिंता में घूम रहे हैं किस तरह धन हो गाड़ी हो मकान हो वस्त्राभूषण हो फिर विवाह हो इसी के लिए घूम रहे हैं विवाह करना है तो लड़की कैसी है इसकी पहले खोज करते हैं और सुंदर है या नहीं इसकी जांच करने के लिए स्वयं जाते हैं एक आदमी मेरी बड़ी निंदा करता है बस यही कहता है कि ये लड़कों को प्यार करते हैं जिनके अच्छे संस्कार हैं जो शुद्धात्मा हैं ईश्वर के लिए व्याकुल होते हैं रुपया शरीर सुख इन सब वस्तुओं की ओर जिनका मन नहीं है मैं उन्हीं को प्यार करता हूँ जिन्होंने विवाह कर लिया है उनके अगर ईश्वर पर भक्ति हो तो वे संसार में लिप्त न हो जाएंगे हीरानंद ने विवाह किया है तो इससे क्या हुआ वह संसार में अधिक लिप्त न होगा हीरानंद सिंध का रहने वाला बीए पास एक ब्रह्म समाजी है मणिलल शिवपुर के ब्राह्म भक्त मारवाड़ी भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा हुए